चरण सरो जर ज निजन मुण मुरूबर विमल यश जो दायक फल चारुशियामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सत जय दो सौ पैंतालीस के बाद <coughs> जन गाल बजाई की भूख बुताई सिख हमार सुनी परम पुनीता जगदंबा जानहू जिय सीता जगत पिता रघुपति बिचारी भरिलोचन छवि लेहारी सुंदर सुखद सकल गुन राशि दो बंधु शंभौासी सुधा समुद्र समीप बिहाई गगजल निरक मरऊ कतिधायी करऊ जाई जाऊ जुई पावा हम तो आज जन्म फल पावास कही भले भूपय अनुरागे रूपयनुपविलोकन लागे देख सुर नभ चढ़े विमाना पर सही सुमन करहीं कल गाना जानि सुअवसर सिय तब पठई जनक बुलाए चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई रामचंद्र की जय अव सुत हनुमान की जय सब जयो भाई <coughs> अब स्मरण करें कि जनकपुरी है और वहाँ धनुष यज्ञशाला में सब लोग एकत्र हैं भगवान राम भी वहां पहुंच गए और एक सुंदर मंच के ऊपर विश्वमित्र भगवान राम और लक्ष्मण जी विराजमान हैं उनको देखकर जो वहां उपस्थित राजा थे उनके मनोभावों का वर्णन किया राजा लोग तीन प्रकार के हैं एक तो निकृष्ट हैं एक मध्यम है एक उत्तम है पहले मध्यम कोटि के जो राजा थे उन लोगों ने अपनी बात कही कहा कि अब अपना अपना बल हार करके अपने आप को समझ करके कि दुर्बल है भगवान राम इस समय सामने है वो शक्तिशाली है ऐसा समझ करके यहां से खिसक लो भाग चलो यहाँ पर टिकना ठीक नहीं है अपनी बेजती होगी दर्शन हम यहां इनसे जीत नहीं सकते ये बात उन लोगों ने कही दूसरे जो निकृष्ट राजा लोग थे उनकी इस बात पर उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई तो वो अपना क्रोध दिखाने लगे वो कहने लगे कि धन तोड़ देंगे तब उनका भगवान राम का उनसे सीता जी का विवाह होगा तब तो जो है वो होने ही नहीं देंगे उनके साथ हम युद्ध करेंगे और अगर धनुष नहीं तोड़ पाए तो फिर उनके साथ विवाह होने की बात ही क्या तो तो फिर उनका जो है सीता जी का विवाह से हो नहीं सकता और वो हम ही करेंगे इस प्रकार से वो हो अपना बल अपना दम्भ वो सब दिखाने लगे और कहने लगे कि चाहे भले ही काल भी आ जाए हमारे सामने सीता जी के लिए हम उससे भी युद्ध करेंगे तो ये निकष्ट राजा लोग थे उनकी भावना इस प्रकार की थी तीसरे थे जो सर्वोत्तम राजा लोग जो थे ये देख करके ये लोग इस प्रकार का बोल रहे हैं और इनकी आंखें अब भी नहीं खुली समझ में नहीं आया ऐसे देख करके वो राजा लोग उनको बातें सुनकर के मुस्कराए और फिर उन्होंने कहा कि देखो व्यर्थ की बातें करते हो तुम सब लोग वो तो सीता जी का विवाह भगवान राम से ही हुआ चाहे धनुष टूटे चाहे न टूटे और इनसे भगवान श्री राम जी से इनसे युद्ध में भला कौन जीत सकता है ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और जितने राजा लोग यहाँ एकत्र थे ये सब महाराज दशरथ को सम्राट करके मानते थे अपना इनको ये कोई भी महाराज दशरथ से ही नहीं जीत पाए ये सब जानते थे कि दशरथ इतने सत्यशाली हैं कि उनके बल से इंद्र भी सुरक्षित है इंद्र भी अपने इंद्रासन पर जो बैठा हुआ है इन्हीं के बल से बैठा हुआ ऐसे सत्यशाली समझते थे अब वे भला राजा लोग जो हैं वो हो, इनसे भगवान राम से जीत जाएंगे ये कैसे संभव है और फिर कहा कि वो महाराज दशरथ सत्यशाली है तो सोहे ये भी महाराज दशरथ के जो दोनों पुत्र हैं ये भी रण बांकुरे हैं मैंने स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि तुम इनसे जीत नहीं सकते ये वो राजा लोग समझा रहे थे उनसे बोल रहे थे आपस में आगे वो बोले कि की व्यर्थ मरोगी बजाई कहते गाल बजा करके व्यर्थ में मरना ठीक नहीं, नहीं। माने एक मुहावरा है उस प्रकार के बोल रहे हैं। गाल बजाना की मैंने झूठी बातें करना जिनमें कोई सार नहीं खाम की कल्पना करके उड़ाना ये गाल बजाना कहलाता है लोग बात कहते हैं, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं ये करूंगा मैं वो करू और करे धेरे जरारती भर भी नहीं होता कुछ तो ये सब क्या कहलाता ये गाल बजाना कहलाता है अब ये गाल बजा करके इसको क्या इसके साथ साथ क्या जोड़ दिया कि व्यर्थ मरह जन गाल बजाई गाल बजा करके इस प्रकार की झूठी बातें करके क्यों मर रहे हो ये मरने के समान है झूठी बातें करना खाऊ खा की गपे हाँकना ये सब कोई जीवन का जो है वो गौरव नहीं है ये जो है जीवन की कुद्रुप अवस्था है तो उसको संकेत कहते हैं कि देखो ये ठीक नहीं तुम्हारा करना है इस प्रकार का मन मोदकन की भूख बताई, और मन मोदकन मोदकन लड्डू अपने मन के लड्डू खाने से कोई भूख नहीं मिटती तो सोच लिया कि हम से युद्ध कर लेंगे जीत भी जाएंगे सीता जी से विवाह करें यह सब तुम्हारी मन की कल्पना मात्र है मन के लड्डू हैं इनसे तुम्हारा पूरा होने वाला नहीं इस प्रकार से। तो ये जो उत्तम राजा लोग थे ये तो बिल्कुल आशस्त थे कि भगवान राम की सामर्थ तेज बल इतना महान है की इनके सामने सब राजाओं की कोई चलने वाली नहीं है और उन्ही में से ये राजा लोग स्वयं अपने देवी है तो अपने आप को भी जानते हैं कि हम भी इसको में नहीं है कि सीताजी से विवाह कर पाएंगे इस प्रकार से होंगे तो जब उनकी वो निंदा करते उनकी बातों की तो अपने लिए भी उन्होंने इस प्रकार से बात हो गई कि हम भी कोई इसमें से हम ये आशा नहीं रखते कि हम यहाँ पर अब धनुष तोड़ लेंगे और सीता जी से विवाह कर लेंगे ये भाव इनका भी है इन राजाओं का तो कहते हैं कि सिख हमारे सुन परम पुनीता अब वो कहते हैं कि देखो हम तुमको बहुत अच्छी राय देते है परम पवित्र राय देते है उस बात को तुम समझो क्या जगद अम्बा जी सीता अब पहली बात ये सीता जी सीता जी मात्र नहीं है ये जगत अम्बा है जगत जननी है ये भाव भाव तो इन राजाओं का भाव इसी प्रकार के है भी जो उत्तम राजा हैं ये भगवान राम को जगत पिता और सीता जी को जगत माता करके देखते हैं अब ये इनके कहने का तात्पर्य सीता जी से विवाह करने की इच्छा रखना तुम्हारी निकृष्टता है मूर्खता है तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि है इसके कारण इस प्रकार से सोचते हो उनमें मातृत्व भाव होना चाहिए सीताजी में ये समझो कि सीता जी जो है वो यद्यप उनका सीता जी का व्यवहार होना जा रहा है अभी कहीं कोई उनके पुत्र नहीं माता नहीं लेकिन ये तो जगत अम्बा है जगत जननी है उन्हें अवतार लिया है अब देखो ये राजा लोग जान गए कि जो सीता जी जो है भगवान राम है ये परब्रम परमात्मा ही है और उसी भाव से इनको निरूपण कर रहे हैं कि जैसे भगवान ने अवतार लिया तो भगवान राम हुए और वही पर परमात्मा सीता जी के रूप में भी आया दोनों रूप जो है भगवान राम के रूप सीता जी के रूप उसी परमात्मा के ही है परमात्मा जो है चिन्मात्र है चिन्मात्र के माने सचित स्वरूप उसका लक्षण है तो उसने जब अवतार लिया तो उसका शरीर भी उसी प्रकार का घनीभूत होकर के चेतना घनी जो आनंद है वही परमात्मा है ये परम भगवान राम ने अवतार लिया तो कोई पांच भौतिक शरीर धारण नहीं किया जैसे मिट्टी पर पानी का शरीर हो हम लोगों के जैसा ऐसा शरीर धारण किया सीता जी ने भी जो शरीर धारण किया हुआ है वो कोई ऐसा शरीर धारण किया हुआ नहीं है जैसे हम लोगों का शरीर है वो शरीर जो है दोनों शरीर अलौकिक है अभौतिक है दिव्य है ऐसे देखना चाहिए तो कहते हैं जगदम्बा जानो जी सीता वो सम, वो तो सीता जी वो जगत जननी है वही भाव उनके मन में रखो अपने मन में और जगत पिता रघु पता बिचारी और भगवान श्री राम जी को समझो ये सबसे जगत के पिता हैं। यहाँ पिता और माता लौकिक माता और पिता के अर्थ में नहीं जैसे माता पिता से संतान उत्पन्न होती है उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी है सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति ऐसे जैसे माता पिता से होती है ऐसे नहीं उस परब्रम परमात्मा ने अपनी माया शक्ति के द्वारा जगत की रचना की और समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर के जीव भाव से उपलब्ध हुआ इस भाव से देखना चाहिए अब ये लौकिक लोगों के सामने माता पिता की दृष्टि की भगवान राम पिता के समान है सीता जी माता के समान है तो केवल कहने मात्र के लिए नहीं है या इनकी कल्पना जब हम सुन करके करने लगे तो ऐसा ना कि ये स्त्री पुरुष दो हैं और जैसे संसार माता पिता से बच्चों की उत्पत्ति होती इसी प्रकार इन से इनसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई इनकी उत्पत्ति होने का तरीका दूसरा परमात्मा जो है चेतना मात्र अनंत परमात्मा है उसी की एक माया शक्ति माया शक्ति से नाम रूपात्मक जगत का विस्तार हुआ सूक्ष्म जगत स्थूल जगत उसी से स्थूल शरीर बने सूक्ष्म शरीर बने और फिर तो ये समझते इतनी प्रकृति है ये जगत की उत्पत्ति करने वाले हो गए और फिर वो परमात्मा जब जीवों के अंतःकरण में प्रतिबिंबित हुआ तो वो भी एक प्रकृति है प्रतिबिंब तो ये दूसरी प्रकृति है और ये जो है ये प्रकृति जितनी भी है ये सब सीता रूप है और ये प्रतिबिंबित जितनी चेतना है ये सब जीव है तो इस है तो इस अर्थ में लेकिन अब बोलने के लिए व्यवहारिक भाषा में बोल दिया चूंकि परमात्मा और उनकी परमात्मा की माया उन्हीं दोनों से समस्त स्थूल और सुख्मी का विस्तार हुआ है इसलिए इन दोनों को माता पिता के समान बोल लिया इनको माता पिता की बुद्धि रखो इनमें जगत पिता रघुपत बिचारी और भरी लोचन छवि ले बिचारी निहारी अब कहते इनको तो इस समय इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं यही बड़े सौभाग्य की बात है अब खूब देख करके अच्छी तरह से भगवान के दर्शन कर लो वो पर परमात्मा जगत माता पिता जो हैं वो मान सामने अब उपस्थित हैं तो इस समय अगर कि हम युद्ध करेंगे ये करेंगे ध्यान दूसरी तक तुम्हारा है तो भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे उनमें परमात्मा भाव तुम्हारा नहीं आएगा तो तुम उनको पहचान नहीं पाओगे जान नहीं पाओगे उनका दर्शन का लाभ नहीं उठा पाओगे इसलिए उनको समझाते है की तुम व्यर्थ की बातें न करो खम और इनके भगवान के दर्शन करो और इनके दर्शन प्राप्त का जो लाभ है उसको प्राप्त करो छवि सुंदरता है भगवान राम देखो कितने सुंदर हैं इसी से पता चलता है कि परब्रम परमात्मा के अवतार है कैसे अद्वितीय सौंदर्य कहीं संसार में ऐसा सुंदरता देखी अगर शरीर पंचमहाभूतों के मिट्टी पत्थर के बने हुए शरीर होते तो भरा ऐसी सुंदरता हो सकती थी हुँ? अब इनको देखो अद्भुत सौंदर्य रूप भगवान है इनको देख लो तो सुंदर सुखद सकल गुण राशि ये सुंदर भी है, सुखदायक है और समस्त गुण की राशि है ऐसे भगवान राम ये भगवान राम की महिमा हो गई तो बीच बीच में भगवान राम का ज्ञान कराते जाते हैं उनका परिचय देते जाते हैं कि भगवान कैसे हैं भगवान राम सचिदानंद स्वरूप हैं उन्होंने घनीभूत होकर के शरीर धारण किया हुआ है तो उस परमात्मा के समस्त लक्षण शरीर में जब प्रकट हुए तो वो परमात्मा अत्यधिक सुंदर बन गया परमात्मा सुखदायक बन गया आनंद रूप तो परमात्मा है ही है तो जब वो किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे तो आनंद की भी प्राप्ति होती है इसलिए कहते हैं देखो भगवान सुख देने वाले हैं मान उनसे आनंद की प्राप्ति हो रही है और सब गुणों के भंडार भी हैं नाना प्रकार के जितने गुण हैं <कल्ण�> जितने गुण हैं वो परमात्मा की निकटता के सूचक हैं हम लोगों में भी जो गुण है वो परमात्मा की निकटता के सूचक हैं हम लोग परमात्मा के निकट है परमात्मा की कृपा है परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो रहा है और जितने दुर्गुण है वो सब समझो कि परमात्मा से विमुखता के लक्षण है की हम परमात्मा से दूर हो गए हैं परमात्मा से विमुख हो गए हैं ये सब उनके दुर्गुण के लक्षण सब उसके कारण से हैं तो परमात्मा समस्त सदगुणों का भंडार है इसलिए कहते हैं कि वो जो है वो गुण है राशि के मन ढेर भंडार भर व परमात्मा में ही है इस प्रकार से दो बंधु शबूवासी और कहा कि साधारण लोगों की तो बात क्या ये जो हैं ये दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण शंकर जी के हृदय में बास करने वाले हैं माने शंकर जी भी इनका निरंतर स्मरण करते रहते हैं जब स्मरण करते हैं तो उनके हृदय में आ जाते हैं उनके हृदय में बास करते हैं तो जब कहते हैं शंकर जी के हृदय में बास करते हैं इसके माने शंकर जी भी भगवान राम का निरंतर ध्यान चिंतन करते रहते हैं जब भगवान शंकर जी जी निरंतर ध्यान चिंतन कर रहे हैं तो तुम किस खेत की मूल्य हो तुम क्या समझते हो कि तुम भगवान राम को अपने आप उनसे भी ज्यादा समझते हो शंकर जी से भी ज्यादा समझते हो उनसे भी ज्यादा भगवान राम से समझते हो ये मूर्खता की बातें व्यर्थ की है तुम्हारी तो ऐसे करके महिमा सुना दी भगवान राम की ये दुबंद बासी और सुधा समुद्र समीप बिहाई अब देखो एक उदाहरण देते हैं ये समय तो तुम मानो समुद्र अमृत के समुद्र के पास खड़े हुए हो और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो इस समुद्र में अमृत के समुद्र का पान करो और इसमें स्नान इस करो और आनंद उलो और अगर तुम्हें अच्छा न लगे तो भागो जाओ जहाँ मृग मरीचिका है जहाँ पानी है ही नहीं और उसे तुम पानी समझ रहे हो तो जाओ उस पानी में जाकर के डूबो मरो ये मूर्खता की बात अब समझदारी की बात क्या है सुधा समुद्र समीप बिहाई जहाँ समुद्र अमृत का समुद्र हो तो उस अमृत के समुद्र का लाभ उठाना चाहिए मूर्खता क्या है कि अमृत समुद्र को तो छोड़ दिया और जहाँ मृग मरीच का माने की जो जहाँ पर के वहाँ है बालू पानी है नहीं लेकिन पानी जैसा दिखाई देता है उसी को पानी समझ करके उसको पीने को दौड़ो उसको उसके उसके लिए आकांक्षा करो ये मूर्खता का लक्षण है और इसी में संकेत इस बात का भी हो गया की परमात्मा तो वास्तविक आनंद का सिंधु है और ये समस्त जगत और समस्त विषय समस्त नाम रूप ये सब मृग मरीचिका के समान है अज्ञानी लोग संसार में सब इसी मृग मरीचिका के पीछे दौड़ते रहते हैं विषयों को सुखदायी समझते हैं खाना पीना संसार के भोग पदार्थ बस इन्हीं में उनका जो है दृष्टि लगी रहती है और उसी में उसी में सुख मानते हैं जहाँ गिर मात्र सुख है ही नहीं जो आनंद स्वरूप परमात्मा है सुख का सिंधु है उसको ढूंढते नहीं उसको पाते नहीं उस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते ये दिखा दिया इसी में प्रारंभ में ही तुलसी राशि कह आए हैं कि देखो एक जगह पंक्तियां जो है बहुत अच्छी है याद रखने वाला हैं, जय यही बार मानस धोए ते कायर कलिकाल बिलुक जिन लोगों ने राम इस रामचरित रूपी सरोवर में स्नान नहीं किया वे लोग काय है इस मान सरोवर में स्नान करना मानो बड़ी वीरता का काम है साहसी लोग हैं। इसमें स्नान करने के माने इसको पढ़ो इसकी गहराई में जाओ तात्पर्य को समझो चित्त में इसके ज्ञान को धारण करो हुँ? और जो नहीं ये कर पाते हैं वो कायम है हु? ते कायर कलिकाल बिगोए कलियुग ने उनको ठग लिया कलियुग की वजह से बुद्धि उनकी घूम गई और फिर कहते हैं आगे कि ऐसे लोग जो हैं जिनको कि कलियुग ने इस प्रकार से ठग लिया है त्रषित निरख रवि कर भवबारी फिर है मृग जीव जीव दुखारी त्रषित निरख रवि कर थोड़ी कविता है वसौ क्या है कठिन ऐसा कुछ नहीं है कविता है ये है कि भाई जैसे कोई प्यासा पशु हो और वो मृग मरीचिका को देखे और उसको जी प्यासा उस पानी को खोजता फिरे फिर यही मृग जिम मने इसी प्रकार से पशुओं की तरह से ये प्राणी भी भटकते रहे जीव दुखारी और दुखी होते रहे जो लेख संसार के विषय भोगों को भोगने के लिए उनका संग्रह करने और भोगने में ही सारा जीवन लगाए रहेंगे वे लोग अपने आप ही अपनी हानि उठाएंगे और दुखी होंगे बेकार मरेंगे तो वो जो है वहाँ मृगमरिचिका का जो उदाहरण दिया था वही मृगमरिचिका का उदाहरण यहाँ पर भी है मृगमरिचिका क्या है ये नाम रूपात्मक जगत और इसके विषय और इसके सारे सुख यश की स्वर्ग इत्यादि ये सब जो मृगमरीचिका है मरीज मरीजों में इनमें सुख भाषित होता है लेकिन पंच मात्र भी सुख है नहीं इनके पीछे तमाम दुख ही दुख है और सुख कहाँ है वो परमात्मा में अगर सुख चाहता है कोई व्यक्ति तो परमात्मा को खोजे परमात्मा में अपना चित्र लगावे वहां देखेगा आनंद या आनंद है तो कहते हैं कि ये जो है सुधा समुद्र समीप ये भगवान राम सुधा समुद्र है जैसे यहां सुधा समुद्र कहा ऐसे ही भगवान राम का जब वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं तो क्या बोलते हैं जो आनंद सिंधु सुखरासी त्रै करते हैं त्रैलोक सुपासी ये भगवान नाम ऐसे हैं जो आनंद सिंधु सुखरासी जो आनंद के सिंधु जो आनंद के सिंधु है इसीलिए कह दिया यहाँ सुधा समुद्र जैसे अमृत का समुद्र होता है तैसे भगवान आनंद के समुद्र हैं <coughs> तो उस आनंद के समुद्र को छोड़कर के संसार में भटकना उसमें बुद्धि को लगाना विपरीत बुद्धि है तो कहते हैं करू जाए जा कहू जो भावा के भाई हमारी बात अब वो लोगों ने जो निकृष्ट राजा लोग थे उन्होंने इन उत्तम राजा लोगों की तरफ टेढ़ी नजर से देखा और ऐसे देखा जैसे उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं नाराज हो रहे हैं कहते हैं देखो ये राजा ये जो है ये कैसी भगवान राम की बड़ाई करने लगे आकर के ये तो हमारे विरोधी है ऐसा लगता है युद्ध होगा तब ये भी हमारे विरुद्ध राम की तरफ से लड़ेंगे ये तो टेढ़ी नजर से उनकी तरफ देखने लगे और ये बातें उनको पसंद नहीं आईं तो इन्होंने क्या कहा कि करो जाई जाम भावा अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो भाई जिसको जो अच्छा लगता है उसको करो युद्ध करना युद्ध करो और जो कुछ करना उस कर लेना तुम जो जिसकी मर्जी में आए हम तो आज जन्म फल पावा कहते हमारा दूसरे के ऊपर तो बल नहीं है लेकिन हम अपनी आप जानते हैं कि आज हमें अपने जीवन का फल प्राप्त हो गया क्या फल प्राप्त हो गया कि भगवान के दर्शन कर रहे हैं सामने साक्षात पर परमात्मा अवतार लिए खड़े हुए हैं उनको हम अवतार रूप भगवान के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं उनका आनंद प्राप्त कर रहे हैं उनका संतोष रूप देख रहे हैं इससे ज्यादा जीवन की और महिमा क्या हो सकती है और क्या लाभ जीवन का हो सकता है हम तो भाई उसे प्राप्त अब देखो वही भगवान राम है <स्थ> एक कुछ राजा लोग तो उनको परब्रम परमात्मा करके देख रहे हैं आनंदित भी हो रहे हैं और दूसरे उनको शत्रु समझ रहे हैं कि हम इनसे युद्ध करेंगे है? और तीसरे राजा लोग वो हैं जो लोग कहते हैं कि भाई इनकी शक्ति ज्यादा है हमारा इनके सामने बल नहीं चलेगा इसलिए उनसे निराश हो रहे हैं उनके सामने दो कुट दो जो मध्यम और निकृष्ट प्रकार के हैं वे निकृष्ट जो है वो तो उनको शक्तिशाली नहीं मानते अपने आप को शक्तिशाली माने बैठे हुए लेकिन मध्यम प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो अपने आप को दुर्बल भगवान को शक्तिशाली मानते हैं लेकिन लौकिक मानते हैं ये समझते हैं जैसे हम लौकिक व्यक्ति जैसे ये इनमें शक्ति ज्यादा मालूम होती है उतनी शक्ति हमें नहीं बस इतनी बुद्धि समझ में आई लेकिन जो सर्वोत्कृष्ट हैं इनको ये दिखाई देता है कि हम लौकिक हैं, हैं ये अलौकिक हैं ये परमात्मा स्वरूप है अवतार रूप है सच्चिदानंद ज्ञाने इस प्रकार का दिखाई देता है तो भगवान राम अवतार भी लें सामने भी आ जाए तो भी जिनको की परमात्मा का ज्ञान नहीं जिनको की परमात्मा में भक्ति नहीं वो परमात्मा को देख करके भी नहीं देख सकते ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि भगवान सामने आके दर्शन दे दें तो हम समझी जाए कि हाँ भगवान आ गए और उनके दर्शन करने आनंदित हो जाएं और अपने जीवन को सार्थक कर समझ लें ऐसा नहीं हो जाता कोई समझते जब भगवान आ जाएंगे तो मानो नहीं पड़ेगा फिर कैसे छिपा रहेगा तब तो उनको उनकी महिमा को देख करके उनके सुंदर स्वरूप को देख करके या उनकी शक्ति को देख करके हमें समझ नहीं पड़ेगा कि भगवान है लेकिन ऐसी भी बुद्धि हो सकती कि न समझ में आवे भगवान अगर कह भी दें कि भाई देखो तुम्हारा ध्यान हमारी तरफ नहीं है हमने उतार लिया है और तुम्हारे सामने हम आ गए हैं प्रकट हो गए हैं तुम पहचान लो हम ही भगवान हैं हम ही परमात्मा हैं ऐसे अगर बोले तो वो व्यक्ति क्या कहेगा अरे हमने बहुत देखे हैं ऐसे दुनिया में कितने भगवान हो गए और अपने अपने को भगवान बोलते रहे ऐसे भगवान होने से क्या होता है हमारे सामने नाटक न करो जाओ भागो चलो यही तैसे जो है यहाँ पे कहते हैं कि करो जाए जा भाव भावा हम तो आज जन्म फल पावा अस कहे भले भूप अनुरागे ऐसे कह करके जो भले राजा लोग थे मने सर्वोत्तम जो राजा लोग थे ये भगवान राम के जो वो प्रेम में मग्न हो गए भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने लगे और उनका जो आनंद प्राप्त हो रहा था उस आनंद से आनंदित होने लगे रूप अनूप विलोकन लागे और भगवान राम का जो अनुपम रूप था उसी तरफ हो गई उनकी उन्होंने कहा कि इनकी बातों को राजाओं कौन सुने ध्यान उधर दो भगवान की तरफ उन्हीं का स्मरण करो उन्हीं का देखो उनके सुंदर स्वरूप को देखो वो क्या कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं उस तरफ हमको ध्यान देना चाहिए ये राजा लोग तो ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहेंगे बीच में गड़बड़ सड़बड़ बातें बोलते रहेंगे इनकी फिजूल की बातों के चक्कर में मत बढ़ो ऐसे सोच करके भगवान की तरफ देखने लगे और उनके सुंदर स्वरूप को देख करके आनंदित होने लगे ये तो राजाओं की बात हो गई अब आगे की घटना सुनो कथा फिर क्या होती है कहते है कि दे, देखे हैं कि है स्वर्ण विमाना आकाश में देवता लोग भी आ गए और अपने अपने जहाजों में बैठे हुए विमान पर बैठे हुए देवता लोग आकाश में आए वह वर्षा ही सुमन करे कल और वहाँ पर जो है वो देवांगना है वो गीत गा रही हैं, देवता लोग फूल बरसा रहे है इस प्रकार से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी अभी फूलों की वर्षा को तुलसीदास जी ने तो ऐसे लिख दिया जैसे ऐसा लगता है तो फूल वर्षा होती हुई दिखाई दी हो तो ऐसे नहीं है ये भावात्मक फूल की वर्षा है और ये सब कथा जो अपने अंदर चल रही है माने जब आप अपने अंदर इस प्रकार भगवान राम हैं सीता जी हैं स्वयंवर है ये सब इस प्रकार के चिंतन करेंगे तो जो हृदय में जो प्रसन्नता है एक आने लगती है हृदय में वो प्रसन्नता फूलों की वर्षा उसकी सूचना इस प्रकार की देवताओं का आकाश में आना ये सर सदवृत्तियों का उदय होना है मन में अच्छे भाव उत्पन्न होने लगे सद्गुण उत्पन्न होने लगे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा शांति आ गई प्रसन्नता आ गई उत्साह आ गया तो ये सब सब जो है वो जितने भी सद्भाव हैं, ये सब फूलों की बरसात, है और उनके जो है वो देवांगनाओं के गीत है मन एक हृदय में एक सुंदर वातावरण जो बन गया है उसके लिए इस प्रकार से स्थूल रूप में वर्णन करने का तरीका निकाल लिया था संस्कृत के ऋषियों मुनियों ने ही जबकि भगवान के की मूर्णाथा इस प्रकार से गाय पुराणा भी लिखे तब उन्होंने ये तरीका निकाल लिया कि फिर देवताओं को आकाश में आना चाहिए तुल वर्षा में उसी से हम इन भावों को व्यक्त कर लेंगे नहीं तो अन्यथा इन भावों को व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है कि भाव इस प्रकार के हृदय में आमे उत्पन्न हो मधुर भाव जाए हृदय में एक प्रकार के आनंद का संचार होने लगे स्फूर्ति आ जाए अब उसका सूक्ष्म को कैसे वर्णन करें? तो उसके करने के लिए एक तरीका ऋषियों ने निकाल लिया था वही तो सीदास उसको भी फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रकार से बोलते जाते हैं पर जाने से और सरस ये तब पठई जनक बुलाए, इसके बाद फिर जनक जी ने देखा कि अब ठीक अवसर है इसलिए उन्होंने सखियों को वहां पर थी जो सीताजी की उनको कहला भेजा कि सीताजी को ले आओ तो सखिया सीता जी ले करके आई चली आ रही है तो अब ये सो अवसर क्या हुआ कि मैंने अभी तक तो जो बैठने की व्यवस्था हो रही थी और जो राजा लोग अपने बोल रहे थे इसलिए कुछ जो है वो उसमें शोरगुल डिस्टरबेंस चल रहा था थोड़ी देर में सब जो लोग बैठ गए और जो बोलना था भूल गए इस प्रकार से महाराज जनक भी अपने स्थान पर जहाँ बैठे हुए थे वहाँ खड़े हुए सबको देख रहे थे जब थोड़ी शांति हुई तब वो बोले और इस प्रकार से बोले कि जिनको के आदेश दिया वो सुने और उसके साथ साथ जितने और लोग वहाँ उपस्थित हैं उनको भी मालूम हो जाए कि अब सीता जी को बुलाया जा रहा है इसलिए जनक जी ने कहा किसी को वहाँ पर उनके पास जो कुछ रहे होंगे कर्मचारी इत्या मंत्री इत्यादारी उनको कहा होगा की जाओ अंतापुर से सीता जी को लिवा करके लाओ उनको बवाना चाहिए अब सीता जी के सामने आगे जो कार्यक्रम होगा वो सीता जी की उपस्थिति में हो है? सब राजा लोग देखे सीताजी ये हैं ये जो धनुष यज्ञ हो रहा है किन के लिए हो रहा है वो कौन है कहाँ है वो तो उनको सामने रख करके कि देखो ये सीता जी हैं अब इन्हीं के लिए जो है वो हो धनुष यज्ञ होगा तब ये अतिशय अजान सु अवसर से तब ऐसा अवसर समझ करके कुछ लोग कहते हैं सो के मैंने ये था कि महूर्ति भी थी उन्होंने सतानंद ने जनक को बता रखा था कि इस मुहूर्त में सीताजी को बुलाना इस मुहूर्त में धनुष इस प्रकार टूटना चाहिए उस जब वो मुहूर्त आ गया तब उन्होंने जनक ने उनको बुलवा भेजा सीताजी को तो जान तब पठई जनक बुलाये जनक जी स्वयं नहीं गए लेने के लिए बुलवाया जनक जी उपस्थित रहे और सीताजी को भेजा बुलवाने के लिए लेकर के आई तो चतुर्स की सुंदर सकल सादर चली ले सब बातें जितने शब्द संग्रह किए गए हैं सब काम के हैं सखियां चतुर हैं अब सखियां तो सीता जी को लाए बात तो इतनी है लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि जो सखियां सीता जी को लेके आ रही वो चतुर हैं। चतुर भी माने सीता जी को समय समय पर बताती रहेंगी कि तुम्हें इस समय ये कार्य करना चाहिए ऐसी व्यवस्था अब तुम ये करो अब तुम ये करो <kuh> <coughs> जहाँ जरूरत हो सीताजी को अंदर ले जाना हो तो उस समय अंदर भी ले जाएंगी जब लाना होगा तब तो लाएंगी जहाँ खड़े होने को होगा तहाँ खड़ा करेंगी जहाँ बैठने को हो तहां बैठा लेंगी। तो इस प्रकार के जानकार के हो सके इस प्रकार की होनी चाहिए ऐसे नहीं सखियां खुद इधर दर, -दर बाहर घूम रही हूँ उनको समझे नहीं आवे कि साथ खड़ी है गुड़िया ऐसी और उनसे उनको बता ही नहीं सके सीताजी को कुछ ऐसे तो क्या फायदा ऐसी सखिया इसलिए वो समझदार सखियां सब है और वो सखिया भी सब सुंदर है सीताजी सुंदर उनके साथ साथ सखिया भी सब सुंदर है अब उन सब सुंदर सखिया जितनी हैं उन सबके बीच में सीता जी की विशेष सुंदरता है ये वहाँ जी का स्वयं होना है उसे उनको आदर देना है आगे आगे सीता जी को करके लेकर के सब शक्तियाँ उनके आसपास पास करके उनको चलती हैं धीरे धीरे करके सीता जी फिर उसी तरफ जहाँ महाराज जनक है उस आती हैं आगे देखे शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकलमोहि लगुलागी प्राकृति अंगय अनुरागी सी अजसु वर्णीय उपमा देई कुकहाय अजसुकोलेयी जौपटतरी तीय समीया जगयस जुवती कहाँ कमनिया कि रा मुखरतन रवानी रतियत दुखित अतनुपतिजानी विष बारुणी बंधु प्रियजेही कह रहा किम वय दे जो छवि परम रूप मैं कच्छ पसोई शोभारंदर सिंगारू, सिंगारू। मथ पानी पंकज निज जे मारू यही विद्युप जय लक्षी जब सुंदरता सुख मूल सकोच समेत कवि कह चंद्र की जय हनुमान की बुलो भाई की जय जय भाई अब भाँ सीता जी आ रही हैं तो उनकी सुंदरता का वर्णन कर देते हैं सीता सीता जी कैसी सुंदर है भगवान जब भगवान श्री राम जी जब आए तो उनका नक्सिक वर्णन कर दिया सुंदरता का वर्णन कर दिया अब देखिये सुंदरता का वर्णन करने में भेद है भगवान राम की सुंदरता का वर्णन कैसे करते हैं और सीता जी का वर्णन कैसे करते हैं दोनों को ध्यान से देखना चाहिए एक पहले भगवान श्री राम जी की सुंदरता का वर्णन जहाँ है वहां पढ़ो और उसके बाद जहाँ सीता जी की सुंदरता का वर्णन करते वहां पढ़ो तो एक विशेष बात का अंतर ये लगेगा की भगवान राम सुंदर है तो उनकी सुन्दरता का वर्णन उनकी आंखें ऐसी हैं उनकी नाक ऐसी है उनके बाल ऐसे हैं टोपी ऐसी है गला ऐसा है वक्ष ऐसा है पीताम्बर ऐसा ऐसे वर्णन है। <corridoman chasing nowadays> करते हैं उनके अंग अंग का वर्णन करते हैं सुंदरता का लेकिन सीता जी के जब सुंदरता का वर्णन करते हैं तो तुलसीदास ऐसे नहीं करते है ऐसे नहीं, करते है। है? नहीं कर सीताजी की आंखें ऐसी हैं उनका सिर ऐसा है ऐसे वर्णन नहीं करते देखो सुन्दरता का वर्णन यहां भी है लेकिन यहां भिन्न प्रकार से सुंदरता का सीता जी का कहीं भी नक्षिक वर्णन कहीं नहीं हाँ देखो और और जो कवि लोग करते हैं वो कवि करेंगे सीता जी का नहीं अन्य अन्यत्र जहां कहीं और कहीं माँ काव्य आएंगे और वहां जहां कहीं स्त्रियां होंगी उनकी सुंदरता का वर्णन करेंगे तो रीतकालीन जैसे कवि होंगे तो वे फिर उसका वर्णन करेंगे सुन्दरता का वर्णन उस प्रकार से लेकिन तुलसीदास जी ऐसे नहीं करते तुलसीदास जी की अपनी मर्यादा है अपने ढंग से उनका तरीका एक अपना चलता है <coughs> तो वो तुलसी तो राश जी का और सीताजी की सुंदरता का विवरण हो जाता है लेकिन वो पद्धत नहीं है रीतकालीन कवियों जैसी पद्धत वो नहीं अपनाते उसे भद्दा मानते हैं, वो कवियों के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता है एक कोई कवि है सीता जी का वर्णन से करे जैसे रीतकालीन कवि करते हैं तो कहते है, सी शोभा नहीं जाए ब कहते हैं जी की सुंदरता का क्या वर्णन करे कैसी सुहासन जी की है वो वर्णन नहीं करते बनती जगद अंबिका रूप गुण खानी अब जब वर्णन करें सुंदरता का तो पहले जगत है ये याद कर देते हैं अब ये कोई स्त्री का वर्णन नहीं हो रहा है ये जगत जननी सीता जी हैं अब जगत जननी करके कोई वर्णन करेगा किसी स्त्री का कि जगत माता है और माता के रूप में किसी की सुन्दरता का वर्णन करेगा तो उसके अंगों का वर्णन थोड़े करने लगे सीता जैसे माता का जैसे सुंदरता का वर्णन होता है तैसे वर्णन हो रहा है तो कहते हैं जी जगत जननी है इनका किस किसकी सुंदरता क्या कहे कैसे सुंदर है माने उन्हीं से सारी सुंदरता उन्हीं से उत्पन्न हुई उन्हीं ने सारी जगत की रचना की अब अगर जगत में आपको कहीं सुंदर दिखाई देता है तो ये सुंदरता कहा उसी प्रकृति से उसी सीताजी से माया रूप नहीं रूप जो सीताजी है उन्हीं से सारी जगत की उत्पत्ति हुई है तो उन्हीं की सुंदरता उनमें सुंदरता होगी तब तक सुंदरता आई और जगत में कहीं प्राणियों की मनुष्यों की पुरुषों की स्त्रियों की कहीं और सुंदरता दिखाई दे तो कहाँ से आई वो सब उन्हीं से जो आदिशक्ति हैं उन्हीं की सुंदरता सब सुंदर तो तो है तो उनकी सुंदरता तो अलौकिक सुंदरता है अब फिर ये सब भौतिक रचना हुई तब तो भौतिक सुंदरता फिर उसके सामने इस प्रकार की है तो इसलिए सीता जी का जब स्मरण करें तो उसमें आध्यात्मिक भाव रखें उनकी सुंदरता का स्मरण करते हुए उनमें लौकिक बुद्धि न डाय एक लौकिक लोग जैसे स्त्रियों की सुंदरता का स्मरण करते हैं वैसे स्मरण न करो उसमें पवित्र भाव रखो सुंदर भाव रखो उसमें परमार्थ का भाव रखो ऐसे करके सीताजी बहुत सुंदर है उपमा सकल मोहला तुलसीदास बहुत सुंदर हैं, तो बताओ कैसी सुंदर हैं? तुरंत बात ही आती है कभी लोग सुंदरता जब वर्णन करते हैं तो उपमाएं देते हैं बिना उपमा के सुंदरता का वर्णन कैसे तो तुलसीदास जी कहते हैं हम उपमाए दें तो कहा से दें जितनी भी उपमाए है वो सब हमें छोटी दिखाई देती है, दिखाई देती है। कोई भी वस्तु तो ऐसी नहीं है जिनको सीता जी के समान तुलना करें और सुंदरता का वर्णन करें ये भी बात वैसी कुछ है जैसे देख रहे थे एक दिन पहले आज की बात छोड़ो कल शाम को जब भगवान राम ने देखा कि पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ है तो भगवान को क्या दिखाई दिया अरे चंद्रमा को बहुत कहते हैं कि वो सुंदर मानते हैं लोग बाघ और चंद्रमा की सुंदरता को ही मानकर सुंदर मान करके मुख की सुंदरता की तुलना दी जाती है उपमा दी जाती चंद्रमा से तो चंद्रमा में तो बहुत दोष है जी से उनकी समानता कैसे हो सकती है तो अब जब चंद्रमा की समानता नहीं हो सकती है, ऐसी है और भी कोई हो चंद्रमा को छोड़ो और भी आपको कोई बहुत सुंदर वस्तु लगती हूँ तो वो कोई भी सुंदर वस्तु में सीताजी की सुंदरता के सामने उनकी तुलना में बैठ नहीं सकती कोई भी तुलना इस प्रकार की नहीं <departed> और वो जितनी भी उपमाएं हैं वो तुलसी राशि कहते कैसी हैं प्राकृत नारे अंग अनुरागी प्राकृत नार मैने भौतिक स्त्रियां संसारी स्त्रियां जो उनको प्राकृत कहते हैं इससे भी ये सूचित हुआ कि सीता सीताजी को नार्य नहीं है प्राकृत नार के माने जैसे संसारी मनुष्य हम लोग हैं इस प्रकार के तो प्राकृत मे प्रकृत से बने हुए प्रकृति माने पंच महाभूतों से बने हुए जैसी स्त्रियां होती है सीताजी कोई वैसे नहीं है ये जितनी उपमाएं संसार में प्रचलित हैं वो सब प्राकृतिक स्त्रियों के लिए पांचभौतिक शरीर धारण किए हुए स्त्रियों के सुंदरता का वर्णन करने के लिए उपमाएं हैं प्राकृतिक नारे अंग अनुरागी और वो उपमाएं उनके अंग का वर्णन करती हैं अब नाक है तो इस प्रकार की है मुख है तो इस प्रकार का है कोई ना कोई उपमा होगी उसमा उसमें दी जाएगी उसमें तो प्राकृतिक स्त्रियों की देती अनुरागी मैंने उन्हीं में उनकी अनुराग है मैंने वो उपमाए भी प्राकृतिक स्त्रियों की सुंदरता देने के लिए वहीं तक वो सीमित और उपमा उपमा देई अगर को लेकर हैदनामी होगी लोग कहेंगे तुलसीदास जैसा मूर्ख कोई कभी नहीं हुआ कहा भगवत सीताजी जो है अलौकिक दिव्य वस्तु और कहासार की वस्तुओं की स्त्रियों जैसी तुलना वर्णन करते और किया भी लोगों ने बहुत लोगों ने जैसे रामचंद्र का हमें देखते हैं केशव दास का तो वो ऐसे ही वर्णन कर देते हैं सीता भी जैसे कोई प्राकृतिक स्थिति हो उसी प्रकार के वर्णन करने लगे और वो समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी कविता के काम की लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं ये तो निंदा की बात है बदनामी की बात है ये कुकवि कहा है एक कुकवि है एक कवि है एक सुकवि है, है? है? इस प्रकार के कवि होंगे उनकी भी होंगी तो यहाँ ये कहते हैं कि अगर हम इस प्रकार के उपमाए देने लगे तो कभी भी नहीं रह जाएंगे सुकवि की तो बात है क्या साधारण कवि नहीं माने जाएंगे मूर्ख कभी समझे जाएंगे बेकार की तुकबंदी तो कर रहा है समझ ही नहीं इसको है। को कभी कहा है अजस को ले बदनामी होगी अजसमन बदनामी जो पटतर ये सी एसम सिया तो कहेंगे ये है अगर तीय शम सीया ती स्त्री संसार की कोई स्त्रियों के समान सीता जी का अगर मान लो कि उपमान छोड़ो किसी स्त्री के समान बता दो कि अमुक स्त्री के समान सीता जी सुंदर है ऐसी बता दो जो बहुत सुंदर स्त्रियां संसार में प्रसिद्ध हैं उनसे उनकी बराबरी कर दो तो कहते हैं अस जग असुवती कहा कमनीया कमनीयन में तो सुंदर भी है कहते भाई संसार में सीताजी के समान सुंदर कोई स्त्री भी नहीं जिससे इनकी बराबरी कर दे सब स्त्रियां जितनी है सब सीताजी की सुंदरता के सामने ठीकी है ये बात अब उसमें तुलसीदास जी कुछ की बराबरी करके दिखाते हैं कहते देखो अन्य में दोष क्या क्या है तो अब कोई संसार की स्थिति तो कोई दिखाई नहीं दी कि कहीं लेकर किसी का वर्णन करें अब उन्होंने जो देवियां हैं प्रसिद्ध हैं स्वर्ग में हैं वैकुंठध धाम आदमी ऐसे करके जहां पर हैं वहां के उनको ले लेकर के उनकी तुलना करके बताते हैं कहते से गिरा मुखर गिरा सरस्वती सरस्वती बहुत सुंदर है अब कोई कह सीताजी ऐसी सुंदर जैसे सरस्वती हो जी ने कहा कि नहीं बैठ रहा ठीक कमी दिखाई दी हम सरस्वती समान सीता जी को नहीं कह सकते क्या? कि सरस्वती बहुत भद्दी है सरस्वती में क्या भद्दा है कि ये बहुत बाचाल है बहुत बोलने वाली है स्त्रियों में बहुत बोलना एक भयंकर दुर्गुण है हुँ? अब फिर कहा से हो सकता बरा बराबरी सरस्वती की तुलना अगर उनसे करो सीताजी से तो कहां हो सकती? दोष दिख गया ना उनमें तो गिरा मुखर ये दोष हो गया और तन अरद भवानी कहा जिस पार्वती जी बहुत सुंदर है पार्वती जी शंकर जी जो है वो तो पार्वती जी समान सीता जी हैं तो पार्वती जी में दोष दिखाई दिया है इनको तो सीता सिंह देखा कि कहा पार्वती की गड़बड़ी है कि उनका आधा शरीर है अर्धनारी नटेश्वर आधा शरीर शंकर जी का पुरुष का है आधा शरीर उनका पार्वती जी का है इसलिए आधे शरीर वाले से पूरे शरीर वाले की तुलना करो तो कहाँ बैठ सकती है ये दोस्त दिखाई देगा तो कहा रति अति दुखते पति जानी और कहा कि रति से तुलना करो जैसे भगवान राम को कह देते हैं कि भगवान राम जो है कुटियो तो कामदे के समान सुंदर तो यहाँ क्या दो के समान सीता ये सुंदर है लेकिन कहा कि रति में भी वो सुंदरता नहीं है सुंदरता भी तब होती है जब कोई प्रसन्न हो तो, तो वो सुंदर होता चाहे इतना सुंदर हो अगर उदास मुंह हो आंसू बहार आओ तो सुंदरता सब मिल जाती है बिल्कुल सुंदरता नहीं रह <स्थाँ> इसलिए कहे रति जो है वो तो कामदेव चूंकि आशरीरी है उसको शंकर जी ने उसको जला दिया बिना शरीर को हो गया इसलिए रति दुखी रहती है अपने पति के दुख से इसलिए उसकी जो सुंदरता जो है रति की भी सीता जी से मिल नहीं खाती बराबरी नहीं हो सकती और विश्ववारी बंधुप्रिय जय ही कहिए रमा सम्बय जय ही रमा मना लक्ष्मी जी कहते लक्ष्मी जी तो बहुत सुंदर विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी उनके समान सीता जी होनी चाहिए उसमें क्या खराबी है अरे कहा उसमें बहुत खराबी है क्या क्या खराबी विष जी ही उसको उसके दो भाई है और दोनों भाई बहुत खराब हैं। एक विष है भाई और दूसरा बारूणी मदरा है ये दो भाई हैं उसके लक्ष्मी के और देख लो अभी दुनिया में दुनिया में कहीं कहीं लक्ष्मी दिखाई देती है और जब लक्ष्मी दिखाई देती है तो उसके दोनों भाई भी दिखाई देते हैं है? वो ही मिलते हैं जहां था तो ये लक्ष्मी जी में ये दोनों दोष हैं जहां लक्ष्मी हो गए मदुरा भी लोग करने लगते हैं विषय जो है विष है विष मैंने विष के मैने विषय विषय भोगों में लोग पड़ जाते हैं धन के कारण से मधुरा इत्यादि पीने लगते हैं ये लक्ष्मी जी के दोष हैं ये। अब इन लक्ष्मी जी को बहुत सुंदर है इनसे तुलना करो सीता जी की तो क्या तुलना करो तो? नहीं बैठती कही रमासम किम बे ही तो सीता जी को सीता जी को लक्ष्मी जी के समान सुंदर भी नहीं कह सकते उनमें ये दोष है अब एक बात और भी कहते हैं इसी पंक्ति में एक बात ये भी है कि विष और बारुणी इनके लक्ष्मी जी के भाई कैसे हो गए क्योंकि ये सब समुद्र से ही उत्पन्न हुए समुद्र से चौदह रत्न उत्पन्न हुए लक्ष्मी जी समुद्र से निकली उसी समुद्र से ही विष निकला उस समुद्र से बारूणी भी निकली इसलिए ये जब एक ही जगह से सबकी उत्पत्ति हुई तो इसके माने लक्ष्मी जी के ये भाई हो गए विष और वारुणी भी उनके बंद हो गए अब ये समुद्र से जिसकी उत्पत्ति होगी वो कितना सुंदर विचारा होगा भौतिक समुद्र खारा समुद्र उसमें से निकले तो माता पिता के कुछ दोष उसमें होंगे कि नहीं होंगे तो ये कहते हैं कि सीता जी को जो वो कि उत्पत्ति उनकी सुंदरता की उत्पत्ति कोई ऐसे खारे समुद्र से नहीं हुई अब वो कैसे होती है देखो एक आगे बताते थोड़ी भावात्मक बातें हैं इनको ध्यान से जब समझेंगे और साहित्य इसका अपने जो अध्यात्म ग्रंथ हैं उनका एक उद्देश्य ये भी है कि हमारी बुद्धि क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म होती चली जाए हम सूक्ष्म भावों को पहचानने की क्षमता आती जाए हम शरीरों को तो देखते हैं लेकिन शरीर से प्राण सूक्ष्म है तो प्राण को पहचानने की क्षमता आवे प्राण से मन सूक्ष्म है मन से बुद्धि सूक्ष्म है बुद्धि से चित्त सूक्ष्म है तो इन जो सूक्ष्म हैं, इनको सबको पहचानने की क्षमता आवे इनसे मन बुद्धि से भी सूक्ष्म हमारे स्वभाव है हमारी प्रकृति है उसको भी देखने की क्षमता आवे और धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो बुद्धि सूक्ष्म होती चली जाए तो फिर उस परमात्मा को जो सूक्ष्मांत सूक्ष्म है उसका भी हम अवलोकन कर सकें और अनुभव कर सकें और अगर बुद्धि बहिर्मुखी बनी रहती है स्थूल बनी रहती है तो फिर परमात्मा तक नाम पहुंच पाएंगे और उसे पहचान पाएंगे न पा सकेंगे इसलिए बुद्धि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा सूक्ष्म बनाने के लिए अभ्यास है जगह जगह इस प्रकार के अभ्यास कराते रहते हैं सूक्ष्म बातों का वर्णन करते रहते हैं अब देखो थोड़ा सूक्ष्म कहते हैं जव छवि सुधा पयो निधि वो कहते हैं एक समुद्र मान लो ऐसा है कि जिसमें कि जो है वो सुंदरता और अमृत का समुद्र है एक समुद्र है जो सुंदरता का समुद्र है और वो अमृत के समान है मधुर भी है ये दिखाते हैं देखो कि लक्ष्मी जी जिस समुद्र से निकली वो हो खरा समुद्र है अब एक ऐसा समुद्र की कल्पना करो जो मीठा समुद्र हो लेकिन मीठा समुद्र बना का एक हो जल का न हो किसका हो छवि का हो छवि मानो समुद्र बन गई हो छवि का समुद्र हो और वो भी मीठा समुद्र हो और फिर उसमें समुद्र में से सुंदरता निकले कैसे निकले उसका भी मंथन हो समुद्र का तब तो निकले तो मंथन करने के सामग्री इकट्ठी करो मंथन करने के लिए कछुआ चाहिए एक मंदराचल पर्वत चाहिए उसमें रस्सी चाहिए देवता चाहिए राक्षस चाहिए जब उसको खींचे तब तो समुद्र मंथन हो आगे कहते हैं कि परम रूप में सोई, अब फिर उसमें उस समुद्र का मंथन करने के लिए कछुआ चाहिए तो कछुआ कैसा हो कहते हैं कि रूप में हो बहुत सुंदरता का मान सुंदर रूप वाला कछुआ जो रूप जो है वो मान लो कछुआ का शरीर उसने धारण कर लिया अच्छा कच्छप के बाद जो है वो शोभा रजू अब जिस रस्सी को बांध करके मंद्राचल पर्वत में मंथन किया जाए तो वो रस्सी काहे की हो वो शोभा रस्सी हो और मंद्राचल पर्वत काहे का हो पत्थर का ना हो श्रृंगार का हो और मथे पानी पंकज मारू और उसको मथने वाले न राक्षस न देवता उसका मथने वाला जय वो हो कामदेव हो वो उसको मंथन करे माने वो भी सुंदर माने जब सुंदरता के लिए इतनी सब सामग्री इकट्ठी हो हैं? जिसमें कि छवि भी हो रूप भी हो शोभा हो श्रृंगार भी हो इस प्रकार और मथे पानी पंकज कामदेव अपने करकमलों से उसका मंथन करे और फिर उसका ई विधि उपजय लक्ष्य जब ऐसे करके जब उस समुद्र का मंथन हो और फिर उसमें से एक लक्ष्मी निकले हैं? तो जब सुंदरता सुखमूल और वो लक्ष्मी क्या हो सुंदरता हो सुंदरता ही लक्ष्मी का रूप धारण करके प्रकट हो तब कहने अब ऐसी जो लक्ष्मी जी आई अब उनकी तुलना सीता जी से करो है? तो कहता अगर तुलना करें तो भी नहीं पूरी पड़ी अभी पूरी पड़ जाती तो गरीबित थी अब भी पूरी नहीं पड़ी क्या हुआ तदपि सकोच समेत कभी कहा तब भी संकोच करता है कि उस सुंदरता से सीता जी की तुलना कैसे करें क्योंकि ये सारी सुंदरता तो उत्पन्न हुई है कई वस्तुओं का संघात है उसके मंथन से निकली है सीता जी ऐसे छोड़े हैं वो तो इन सभी की सुंदरता का मूल है उनसे इनकी तुलना कैसे हो सकती है जो सुंदरता का आदि कारण है उससे और फिर ये उत्पन्न हुई सुंदरता जो प्रकार कृत्रिमता से बनावटी ढंग से उत्पन्न की गई उस सुंदरता से सीताजी की सुंदरता की कैसे तुलना करें कहें कि समतुल, समतुल तुल के के माने बराबर। जैसे तलो, तो एक तरफ रुई के बराबर उसमें कुछ बजट नहीं है कोई बराबरी नहीं उसकी हो सकती तो इतनी सुंदरता जब हो जिसमें ये सब बातें हो तो भी सुंदरता उसके साथ में सुंदरता नहीं बस सीता जी की सुंदरता का तुलसीदास तो जी सिर इसी प्रकार से वर्णन कर दिया अब समझ लो सुंदरता हाँ। सीताजी कैसी है अब अपने मन से कर लो सीता जी का मुख कैसा सुंदर शरीर कैसा सुंदर उनकी श्रृंगार कैसा सुंदर ये सब बातें। इसके साथ साथ इसमें ये भी वर्णन कर दिया कि मैंने सीता जी जो है वो वो सीता जी की छवि बहुत सुंदर है अब देखो सुंदरता के पर्यायवाची शब्द जैसे लगते हैं लेकिन सबका थोड़ा थोड़ा अंतर है छवि जो है मुख्य की बनावट है शरीर की बनावट है उसकी जो उसका स्ट्रक्चर ढांचा है वो बहुत सुंदर है और फिर ये कहते हैं रूप में रूप मैंने उनका जो है वो हो, अब रूप क्या हुआ अच्छा अब अब छवि हुई उसके बाद रूप हुआ तो रूप भी सुंदरता का एक, एक वो, वो आकर्षण भी है उसमें भगवान सीताजी के सुंदरता तो सुंदरता शोभा वो सुंदरता है जो आकर्ष्ट कर ले शोभा है और श्रृंगारो सीताजी श्रृंगार भी किए हुए हैं मैंने सब उनमें जहां जिस प्रकार का मुकुट और और मौरो जो आभूषण इत्यादि वस्त्रादि धारण किए हैं वो भी सब धारण किए हुए हैं, और फिर उसमें जो वो सुंदरता तो सीताजी सुंदर तो ही है प्रकाशमान है तेजो में है आकर्षक हैं, दिव्य हैं, ये सब उनकी महिमा उनकी सुंदरता जी सीताजी की है इस प्रकार से जब इसका रामचरितमानस मानस पढ़े और सीता जी का स्मरण करें तो इस प्रकार के जैसा तुलसीदास जी चाहते हैं उस प्रकार से करने की कोशिश करें जब तु तो जी कहते हैं कि संतुल माने फिर भी ये रूई के बराबर हैं, इसके माने हमको अपनी बुद्धि और लगानी चाहिए कि सीता जी इससे भी जितनी अब हमारी समझ में आई कि सीता सीताजी इतनी सुंदर हैं, वास्तव में हमारी बुद्धि अभी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है अभी हमें अपनी बुद्धि को और सजग बना करके एक्टिवेट करके लगा करके कोशिश करके और अधिक क्या सुंदर हो सकता है उसकी तरफ हमें ध्यान देकर के समझना चाहिए सीताजी उस प्रकार से सुंदर है ऐसे नान्याघुपते हृदय सुमदीए सत्यं बदा चुनाखिला भक्ति प्रियुपुव